प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वप्न की सृष्टि हमारा ही विलास है परंतु ऐसा लगता है कि स्वप्न देखने में जीव स्वतंत्र नहीं है अन्यथा बुरे स्वप्न क्यों देखता फिर स्वप्न सृष्टि किसकी सृष्टि है समाधान स्वप्न सृष्टि जीव की ही है अपने मन को लेकर आप ही स्वप्न सृष्टि करते हैं श्रुति भी कहती है अत्रेस देव स्वप्ने महिमान मनुभवती प्रश्नोपनिषद यहाँ देव शब्द से मनोपाधिक जीव को कहा गया है वही स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है जीव ही स्वप्न सृष्टि बनाता है परंतु माया से भूल जाता है कि मेरे सृष्टि है इसलिए परेशान होता है वहाँ सब कुछ आप ही बनते हैं परंतु एक कल्पित शरीर में अहम कर लेने के कारण बाकी स्वप्न जगत अपने से बाहर दिखता है वहाँ अज्ञान के कारण अपने वैभव का अनुभव जीव नहीं कर पाता स्वप्न देखने में हमारे संस्कार भी हेतु बनते हैं इसलिए गलत संस्कारों के कारण अनिष्ट स्वप्न भी देखने में आ जाते हैं परंतु इतने मात्र से ऐसा नहीं कह सकते कि स्वप्न हमारी सृष्टि नहीं है जिज्ञासा स्वरूप का ज्ञान तो एक ज्ञान है और जगत नाना प्रकार का है फिर स्वरूप के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाता है समाधान सर्वज्ञान का मतलब यही है कि स्वरूप का ज्ञान होने पर आपको जगत के याथात्म्य का ज्ञान हो जाता है स्वरूप ज्ञान होने से सबके मन की बातों को आप जान लेंगे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है जान भी सकते हैं और नहीं भी क्योंकि उस ज्ञान का साधन दूसरा है स्वरूप ज्ञान नहीं तपस्या उपासना या योग के बल पर दूसरों के मन की बातों को अथवा संसार की बहुत सी बातों को आप जान सकते हैं ज्ञानी भी ये सब जाने यह कोई आवश्यक नहीं उसकी सर्वज्ञता का यही तात्पर्य है कि जगत के उपादान तत्व को ठीक से जान लेने के कारण उसे कार्य के विषय में कोई संशय नहीं रहता वह समझ लेता है कि यह सब उसी तत्व का नाम है विकार है जैसे जो सोने के तत्व को जानता है उसे नाना प्रकार के आभूषण दिखने पर भी सोना ही दिखता है वह समझता है यह सब सोने का ही बदला हुआ नाम है इसी प्रकार ज्ञानी को सारा जगत एक आत्मा का विलास ही दिखता है जिज्ञासा सांख्य सिद्धांत और वेदांत सिद्धांत दोनों ही विचार विचारपरक है इन दोनों सिद्धांतों में क्या मौलिक अंतर है कृपया समझाइए समाधान सांख्य शास्त्र भी वेदांत के समान ही पुरुष अर्थात आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानता है परंतु पुरुष को अनेक मानता है उनका कहना है कि यदि एक ही पुरुष हो तो उसके मुक्त होने से सभी जीव मुक्त हो जाएंगे संसार में एक ही समय कुछ व्यक्ति सुखी तो कुछ दुखी दिखाई देते हैं यदि सबकी आत्मा एक हो तो यह व्यवस्था कैसे बनेगी इसलिए वे पुरुष को अनेक मानते हैं वेदांत के अनुसार जीवों की अनेकता उपाधिक है वास्तविक नहीं उपाधि से जीवात्मा अनेक है परंतु वस्तुतः एक ही आत्मा है सांख्य सिद्धांत में जैसे पुरुष स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रकृति भी स्वतंत्र है परंतु वेदांत के मत में प्रकृति अथवा माया स्वतंत्र नहीं है अपितु ईश्वराधीन है सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति में कर्तृत्व है और पुरुष में भोक्तृत्व वे लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि क्रिया प्रकृति में ही देखी जाती है पर भोग चेतन के बिना नहीं हो सकता पंखे में क्रिया तो दिखती ही है पर वहाँ चेतन न होने से भोग नहीं है प्रकृति कर्त्री है इसलिए वही पुरुष को भोग भी देती है और मोक्ष भी जब तक प्रकृति से अपने को अलग करके नहीं जानता तब तक वह पुरुष को भोग देती रहती है जब पुरुष प्रकृति से अपना विवेक कर लेता है तो प्रकृति उसे भोग देना बंद कर देती है इस विवेक के बल पर पुरुष मुक्त हो जाता है वेदांत के अनुसार कर्तित्व तो भोगतित्व तो न तो चेतन में संभव है और न ही प्रकृति में जैसे पंखे में क्रिया होती है परंतु कर्तित्व तो नहीं होता उसी प्रकार प्रकृति में क्रिया हो सकती है पर कर्तित्व तो नहीं पुरुष तो असंग और निर्विकार है इसलिए उसमें न कर्तित्व तो होगा और न भोक्तृत्व कर्तृत्व तो भोक्तृत्व की प्रतीति चिज्जड़ ग्रंथि अर्थात अध्यास में होती है जब पुरुष का प्रकृति के कार्य शरीर से तादाद में हो जाता है तो उसमें होने वाली क्रिया का वह अपने में आरोप कर लेता है यही कर्तित्व तो है शरीर मन के सुख दुख भोग का जब पुरुष में आरोप होता है तो भोक्तृत्व आ जाता है यह दोनों सिद्धांतों का बड़ा अंतर है सांख्य के अनुसार प्रकृति और जगत नित्य है जबकि वेदांत के अनुसार केवल आत्मा ही नित्य तत्व है प्रकृति और जगत मिथ्या है